बोलती कहानियां के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है मोनिका गुप्ता की कहानी उन्हीं की जुबानी India. कहानी का शीर्षक है लव यू मनी का बेटा मनु हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो रहा था उसका दाखिला दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ था मनी भी बहुत खुश थी क्योंकि मनु की मेहनत जो सफल हुई थी और आज से वो बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगा पर माँ का दिल जो ठहरा मनु दूर चला जाएगा कैसे रहेगा कौन करेगा उसकी देखभाल बस यही सोच सोचकर उसकी आंखें भरी आ रही थी बजाय बेटे के साथ कुछ पल बैठने के वो कभी कपड़े धोने बाथरूम में चली जाती कभी रसोई में जाकर प्याज काटने लगती बहाने बना बनाकर बस अपने आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब बेटे को बस स्टॉप छोड़ने की बात हुई तो बहाना बना दिया कि काम वाली किसी भी समय आ सकती है ताला देखकर कभी लौट ना जाए जाते जाते जब बेटा आशीर्वाद लेने आया तो चोरी चोरी माँ की आंखों में देख ही लिया मनी इसके लिए भी तैयार थी बोली बदलता मौसम है ना नाक आंखों से पानी बह रहा है और देखो ना छीगे भी कितनी आ रही है मनु चला गया और वो उदास मन से उसके कमरे में आके बैठ गई इतने में बेटे का मैसेज आया क्या मम्मी आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता अपना ख्याल रखना और सच मैं भी अपना पूरा ख्याल रखूंगा लव यू वैसे आप स्माइल करती ही अच्छी लगती हो अब मनी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते मुस्कुराते रो रही थी और बोल रही थी मम्मा लव्स यू टू बेटा मम्मा लव्स यू अपना ख्याल रखना back India